ये अध्यात्म ज्ञान नेतद ज्ञानम एक प्रोक्त अज्ञान अतः अध्यात अध्यात्म ज्ञान अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति अध्यात्म ज्ञान में स्थिति ये आत्मनात्म विवेक दिक्कत दुर्ज्ञान है या आत्मा है या अनात्मा है तो आत्मनात्म विवेक दिक्षित दुर् ज्ञान है वह अध्यात्म ज्ञान है ऐसे अर्थात्म ज्ञान में निश्चित स्थिति तत्व ज्ञान दर्शनम तत्व ज्ञान क्या है अभे साक्षात् है तत्व ज्ञान है और तत्व ज्ञान का अर्थ है अर्थ का मतलब है यहाँ पर फल तत्व का फल क्या है मोक्ष तत्व ज्ञान है और अर्थ का मतलब क्या है फल तत्त्वज्ञान का फल क्या है मोक्ष तत्त्वज्ञान ज्ञान का अर्थ अर्थात तत्व का फल मोक्ष तो तत्व ज्ञान के फल मोक्ष का विचार करना तत्व ज्ञान के फल मोक्ष का विचार करना कि मोक्ष ऐसा है है, है, मोक्ष उसमें लेख भी नहीं है आनंद है दुख नहीं है ऐसा दुखों की आसंक की गृति है तो तत्व ज्ञान के फल मोक्ष का विचार करना एक सब ज्ञान या सब ज्ञान इस प्रकार कहा जाता है कहाँ से अमानितों ऐसी लेकर के और तत्व तो ज्ञान आप दर्शनम करने सब एतर में या सब कुछ एकदान एक सब एकद का एक सर्व एक, एक तर्थ तर्थ तर्थ या सभी ज्ञान इस प्रकार कहा जाता है यदि असह अन्य था जो इससे अन्य है अन्य का भिन्न जो इससे भिन्न है तो यहाँ तद का अध्यार कर लेना तद अज्ञान हुआ अज्ञान जो इसे भिन्न है वो क्या है मतलब ये ज्ञान ये, ये ज्ञान है तो ज्ञान क्यों कहा ज्ञान का साधन होने से तो ज्ञान का साधन होने से इसको ज्ञान कह दिया और इससे भिन्न मतलब जो ज्ञान के साधन नहीं है वो क्या है अज्ञान है बड़ा बढ़िया ये ज्ञान के इससे ज्ञान क्यों कहा है ज्ञान का साधन होने से ज्ञान कहा है और इससे भिन्न जो है अज्ञान मतलब जो ज्ञान का साधन नहीं है वो हम क्यों नहीं लगाएंगे भेंगे अध्यात्म ज्ञान नेतृत्व यहाँ अध्यात्म ज्ञान किसे कहते हैं तो बताते हैं आत्मादिज्ञान ज्ञानम आत्मा आदि को विषय करने वाला ज्ञान आदि में अनात्मा आत्मा और अनात्मा को विषय करने वाला ज्ञान मतलब आत्मान्थ विवेक विषय ज्ञान आत्मनाथ विवेक विषय ज्ञान या आत्मा है या अनात्मा है इस प्रकार विवेक के होने वाला ज्ञान तो आत्मान्थ विवेक विषय ज्ञान को क्या कहते हैं अध्यात्म ज्ञान आत्मा अनात्मा को विवेक को विषय करने वाला आत्मा और को विषय करने वाला ज्ञान अध्यात्म ज्ञान है और तस्वीर से क्या लेना है यहाँ पर अध्यात्म ज्ञान में नित्य भावाकार से नित्य स्थिति अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और निश्यत्म करते अध्यात्म ज्ञान निश्च्य अध्यात्म ज्ञान हाँ और नित्य नहीं ऐसा समझना नित्य भावाकार से निश्चयत्व है नित्य भावा का चार निश्चय मतलब नित्यत्व कार्य किया निश्चित क्या किया? निश्चय ये लगा लो ये ठीक है निश्चय सुपाल ऐसी अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति मतलब सदा उसका अध्यात्म ज्ञान बना रहे है ना किन्न आत्मा का ज्ञान सदा बना रहे तो अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और क्या है तत्व ज्ञान हाँ देखो आप देखेंगे भाषण में आगे ज्ञान साधना नाम अमानितवादी नाम ज्ञान के, अमानि अमानि के साधन अमानितवादी का अमानितवादी को ज्ञान का साधन कराए ना अमानित आदम विश्व चांदी आदि ऐसा तो, तो ज्ञान के साधन अमानितवादी के भावना के परिपाक के निमित्ते परिपाक का छोटा छोटा परिपाक समझते है जैसे की चावल का पेड़ अच्छी तरह पक जाए ना तो क्या कहेंगे परिपावन तो भावना का परिपाक मतलब भावना जब पुष्ट हो जाए भावना ऐसी हो जाए तो हो जाए हो जाए, तो ज्ञान के साधन अमानित के के तो ज्ञान के साधन अमानिशवादी के भावना तो के परिपाक ऐसी मिलते यह भावना का विचार बार बार अमानुषवादी के चिंतन करना है तो ज्ञान के साधन अमानित चिंतन की परिपक्वता से होने वाला अमानिषवादी के चिंतन की परिपक्वता से होने वाला क्या होने वाला सत्य ज्ञान नहीं ना या ऐसा भी लगा सकते हैं ज्ञान के साधन के आचरण की परिपक्वता से होने वाला जब वो आचरण संपक्त हो जाएगा वो आचरण ऐसा हो जाएगा परिपक्व हो जाएगा भावना का विचार होता है लेकिन यहाँ आचरण ले रहे हैं प्रसंगानुसार तो ज्ञान के साधन अमानित ज्ञान के साधन अमानिषवादी के आचरण की परिपक्वता से होने वाला इस आचरण अमानित हाँ ज्ञान के साधनों का आचरण ज्ञान के साधन को अवानिकवादी का आचरण होना चाहिए का ऐसा होना चाहिए तो अच्छी तरह होना चाहिए आचरण में गुणवी न रहे तो ज्ञान के साधन अमानिकवादी के परिपक्व क्या ज्ञान के साधन अमानिक वादी के आचरण की परिपक्वता से होने वाला आचरण की परिपक्वता के निमित्त होने वाला तत्व ज्ञान सत्व ज्ञान का अर्थ यहाँ पर अभिक्त साक्षात्कार के साथ साथ कार्य अर्थात तत्व से क्या लेना है यहाँ पर आपको तत्व ज्ञान से तत्व ज्ञान पहले का है ना तो तत्व से क्या लेना है तत्व अर्था ज्ञान अर्थात का अर्थ अर्थ अर्थात का अर्थ है संसारो प्रमह संसार उपत्ति का अर्थात संसार की उपत्ति संसार की उपत्ति और संसार की विपृत्ति तस् आलोचनम तस्व से क्या लेना है यहाँ पर यहाँ पर तत्व ज्ञानार्थक से क्या लेना है तत्व ज्ञानार्थक से और दर्शनम का भी किया आलोचनम ज्ञान अर्थ दर्शनम में समाज का ऐसा होगा तत्व ज्ञानार्थक से दर्शनम तो तत्त्व से क्या लेंगे तत्व ज्ञानार्थ से और दर्शनम का क्या हुआ आलोचनम दर्शनम का हुआ आलोचनम तो क्या हो गया तत्व ज्ञान के फल मोक्ष का विचार तत्व ज्ञान के फल मोक्ष का विचार तत्व ज्ञान के फल मोक्ष का विचार की कर विचार करना है हैत्व ज्ञान भला फला तत्व ज्ञान भला फला आलोचने क्योंकि तत्व ज्ञान के फल मोक्ष का विचार करने, करने से क्योंकि तत्व ज्ञान के फल मोक्ष का विचार करने से मोक्ष के साधन को करने में होती है मोक्ष के साधन को करने में होती है मोक्ष का साधन उसका मतलब अमानी का आचरण करना हमारे अमानी का आचरण करना तो तत्व ज्ञान के फल मोक्ष का विचार करने का मोक्ष कैसा है आनंद रूप है नृत्य आनंद रूप है उससे बढ़कर के कोई भी आनंद नहीं है उसमें दुखों का ले नहीं है दुखों की की रूप है बहुत अच्छा है कभी भी को पा लेने पर कभी दुख होता ही नहीं है दुख की संभावना ही नहीं होती है कोई कष्ट नहीं होता तो इस प्रकार तत्व के फल का जो विचार करते हैं तब तो क्या मन में आता है कि हम को प्राप्त करें प्राप्त करने के लिए इसके साधन का अनुष्ठान करें साधन कौन हमारे स्वादी लगभग क्योंकि तत्व ज्ञान के फल विचार करने पर उसके साधन किसका साधन तत्व ज्ञान के फल का साधन मतलब मोक्ष के साधन अमानित तत्व ज्ञान के फल मोक्ष का विचार करने पर मोक्ष के साधन का अनुकसान करने में प्रवृत्ति होती है का अनुकसान करने में प्रवृत्ति होती है नहीं कर रहे क्योंकि ठीक है आज पढ़ाई तो लिखाई तो लोग करते हैं तत्व नहीं करते है इसी कुछ लाभ नहीं है साधन पहले तो लोग पढ़ाई लिखाई भले ना घरे में साल नहीं करते अब देखेंगे एकद ज्ञानी प्रोक्तम एकद है ना एकद से क्या लेना है अमानित्ञाना दर्शनांतम अमानित ना कि अमानित लेकर तत्व दर्शन पर्यत अमानित लेकर तत्व ज्ञान दर्शन पर्यत से कहा गया विषय या कहा गया साधन उत्तम साधन समझ लेना से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शन पर्यंत कहा गया साधन ज्ञान इस प्रकार तो कहा जाता है या ज्ञान इस नाम ऐसी कहा जाता है देखिए से लेकर सत्य ज्ञान दर्शन पर साधन साधन क्या से लेकर सत्य ज्ञान दर्शन से उच्च साधन कहा गया साधन ज्ञानम ज्ञान इस नाम से कहा जाता है क्योंकि वो ज्ञान का साधन है कहा जाता है क्यूँकी वो ज्ञान का ज्ञान करके ज्ञान का साधन होने से ज्ञान कहा जाता है ठीक है इस यथोक् साधन, साधन से इस यथोक्त साधन से यथोक् साधन कौन हुए अमारित इस यथोक् अतः कर साधन से अन्यथा करके दिपरेयन, दिपरेयन का है? इस साधन साधन से है है क्या तो उसे से दिन ने दिन ने क्या, हुआ? दिपरेयन, दिपरेयन क्या आ, कर ज्ञान तो उससे हुआ लेकिन भाष्यकाल ने अन्यथा कर विपर्यन विपर्यन कर ज्ञान के साधन से विपरीत यथोक् ज्ञान के साधन से विपरीत तो तो से विपरीत मानिक को आदम्भित विपरीत अहिंसा के विपरीत हिंसा विपरीत और आर्जम से विपरीत यथोक्त ज्ञान के साधन तो से विपरीत मानिक उदम्बित हिंसा और क्षमा का भाव अशांति है न क्षमा का भाव तथा का भाव तथा कुटिलता कुटिलता इत्यादि संसार प्रवृत्ति में प्रवृत्ति का कारण होने से इससे क्या होता है जीव की संसार में प्रवृत्ति होती है इत्यादि इत्यादि गुण या इत्यादि गुण संसार में प्रवृत्ति का, का कारण होने के कारण या इत्यादि संसार में प्रवृत्ति का, का कारण होने से इनका परिहार करने के लिए इन्हें अध्ययन जानना चाहिए संसार में प्रवृत्ति का कारण है तो जो जिसके द्वारा संसार में प्रवृत्ति होगी उसका संग्रह करना पड़ेगा की परिहार करना पड़ेगा है, है ना? जिसके द्वारा संसार में प्रवृत्ति होती है मतलब बंधन में प्रवृत्ति होती है उसका क्या करना पड़ेगा परिहार तो परिहार करने के कारण इनको क्या जानना चाहिए अच्छा इत्यादि को संसार में प्रवृत्ति का कारण होने से परिहार करने के परिहार करने के लिए अज्ञान समझना चाहिए परिहार करने के लिए संसार में प्रवृत्ति कारण होने से परिहार करने के लिए अज्ञान समझना चाहिए इनका परिहार करना है तो ना इसलिए इनको समझ लेना कि परिहार करने के लिए अब क्या है तो संसार में प्रवृत्ति कारण होने से अज्ञान है संसार में प्रवृत्ति कारण होने से क्या है अज्ञान है और इनको जानना क्यों चाहिए परिहार करने के लिए शब्दों पर ध्यान देंगे अज्ञान क्यों है संसार में प्रवृत्ति का कारण होने तो फिर विज्ञान का तो जानना चाहिए किसको जानना चाहिए मानव आदि को अज्ञान को क्यों जानना चाहिए हाँ क्योंकि जानेंगे कि ये ये संसार में प्रवृत्ति का कारण सभी को तो परिहार करोगे अब जिस तरह परिहार करना है उसको नहीं जान पाएंगे तो परिहार कर पाएंगे और शब्दों का ध्यान देना इत्यादि अनार इत्यादि संसार में प्रवृत्ति का कारण होने से परिहार करने के लिए इनको जानना चाहिए नहीं संसार में प्रवृत्ति का कारण होने से परिहार करने के लिए अध्ययन जानना चाहिए ठीक है इत्यादि को संसार में प्रवृत्ति का कारण होने से परिहार करने के लिए अज्ञान जानना चाहिए संसार में प्रवृत्ति का कारण होने से अज्ञान है और परिहार करने के कारण क्या है ये जानना चाहिए इनको ठीक है आपको तो लग जाएगा इसका संबंध किस पद का संबंध किस पद के साथ है इसका ध्यान रखना चलिए अब क्या है यशोक्न ज्ञाने तो ये ज्ञानेन का अर्थ पर क्या ज्ञान देते हैं ज्ञान ज्ञान अच्छा अब कैसे यथोक्त ज्ञान के साधन ज्ञान के साधन के लिए ज्ञान हैं है यथोक्त ज्ञान के साधन कौन हुए अमानित अमानित यथोक्त ज्ञान के साधनों से किन ज्ञात किसे जानना है अमानित यथोक्त ज्ञान के साधनों के द्वारा किसे जानना चाहिए ऐसी आकांक्षा होने पर गेयम यत्क इत्यादि आह गेयम यत्क इत्यादि वचन को कहते हैं ज्ञान आगे उनके पर पूर्ण पक्ष आया पूर्व पक्ष आया तो पूर्व पक्ष तरा सुन लो घट ज्ञान से किसको जाना जाता है तो पट को तो फिर ब्रह्म ज्ञान से किसको जान लिया ज्ञान से ही विषय का प्रकाश होता है ज्ञान से ही विषय को जाना जाता है अमानित ज्ञान है क्या तो फिर अमानित के द्वारा जाना जाता है ये कैसे बनेगा क्योंकि जेयम यह है ना यखोक्त ज्ञान के द्वारा किसे जानना चाहिए ये यहाँ पर प्रश्न था वास्तव ज्ञान के द्वारा ज्ञान कार्य ज्ञान के साधन अवानिशवादी ज्ञान कार्य क्या ज्ञान के साधन के द्वारा किसे जानना चाहिए ऐसी आकांक्षा होने पर जेयम व्यक्तर इत्यादि वचनों को कहते हैं कि कि ब्रह्म को जानना चाहिए और जे ब्रह्म को उसके अंतर जानेंगे अमानित तो जानेंगे क्या तो इसको लेकर के प्रश्न हो गया प्रश्न देखना ननु अमानित यम का नियम ननु अमानित यम का नियम की अमानितम और नियम मतलब यम और नियम के अंतर्गत है आता है ना पाँच एम पाँच नीम क्या है अहिंसा अहिंसा सत्य सत्य अपन हो गया शौच संतोषाध्याय तो उसके अंतर्गत आ जाएगा ये अच्छा उसका आचरण है ना जो अच्छा आचरण है वो उनके अंतर्गत आ जाता है Yeah. है। क्यों कि अमानित अमानितवादी यम और नियम है कही यम ना के द्वारा या अमानितवादी यम नियमों के द्वारा गे को नहीं जाना जाता है के द्वारा गे को नहीं जाना जाता है ही करते क्योंकि क्योंकि अमानितवादी किसी विषय के परिच्छेद नहीं देखे जाते क्योंकि अमानित किसी वस्तु के ज्ञापक नहीं देखे जाते पर कम या बोध कम? कम या बोध कम? लग का बोध का बोध घट ज्ञान घट का बोधक है पट ज्ञान पट का बोधक है क्योंकि क्योंकि अमानित किसी वस्तु के बोधक नहीं देखे जाते हैं परिच्छेदम नोधकम न सर्वत्र सभी स्थानों पर ही यद एक पद हैद विषय एक पद है लेना अलग अलग दो पद नहीं है सभी स्थानों पर सर्वत्र पद है सभी स्थानों पर चार सर्वत्र और सभी स्थानों पर जो विषय करने वाला ज्ञान है है ना क्या होगा यद विषय यस, यद विषय हाँ तद कि जो विषय करने वाला ज्ञान है विषय करने वाला कौन है यज विषय में यहाँ पर समाज है बोधी समाज है एक एक नहीं चाहिए सभी स्थानों पर जो विषय करने वाला ज्ञान है से वह ज्ञान ही उस गेह का व्यापक देखा जाता है वह ज्ञान ही उस गेह का व्यापक देखा जाता है व्यापक धट ज्ञान किसका व्यापक है पट ज्ञान किसका व्यापक है भट ज्ञान किसो विषय करता है घट ज्ञान घट को विषय करता है भट ज्ञान व्यापक किसका है वही अट ज्ञान पट विषय करता है किसका व्यापक वही तो बताते हैं सभी स्थानों पर जो विषय करने वाला ज्ञान है जो विषय करने वाला अट का हुआ विषय करने वाला ज्ञान ही जो विषय करने वाला ज्ञान है सदैव का ऐसी विषय करने वाला ज्ञान ही अथवा वह ज्ञान ही उस व्यय का ज्ञापक देखा जाता है आया अब देखेंगे अन्न को ये पंक्ति रखनी है कि घर मतलब घर को विषय करने वाला घट ज्ञान तो घट ज्ञान किसका व्यापक है और पट को विषय करने वाला और वो किसका व्यापक है वाले ज्ञान से अन्य वस्तु ज्ञात होगी घट को विषय करने वाले घट ज्ञान से पट ज्ञात होगा और को विषय करने वाले पट ज्ञान से घट ज्ञात होगा तो वही बताते हैं अच्छा अच्छा अब क्योंकि कर अन्य ज्ञान अन्य को विषय करने वाले ज्ञान से अन्य न उपलब्ध के अन्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता है अन्य वस्तु को विषय अन्य को विषय करने वाले ज्ञान से अन्य वस्तु ज्ञात नहीं होती है अन्य न उपलब्ध थे कर विषय करने वाले ज्ञान ऐसी अन्य वस्तु ज्ञात नहीं होती है यथा घट ज्ञाने अग्नि न उपलब्ध थे ये जोर सदर होगा है ना जैसे घटकों विषय करने वाले ज्ञान ऐसी अग्नि न उपलब्ध ऐसी अग्नि ज्ञात नहीं होती है घटकों विषय करने वाले ज्ञान से क्या ज्ञाप होगा और अग्नि को विषय करने वाले ज्ञान से कौन ज्ञाप होगा तो घटकों विषय करने वाले ज्ञान ऐसी अग्नि ज्ञात होगी जैसे घटकों विषय करने वाले ज्ञान ऐसी अग्नि ज्ञात नहीं होगी पंक्ति आई तो फिर अब ध्यान देना अमानित वाली तो ज्ञान ही नहीं है तो कैसे ज्ञात होगा है ना अन्य को विषय करने वाले ज्ञान से अन्य वस्तु ज्ञान नहीं होंगी जब यह नियम है तो हमारी सारी को तो ज्ञान ही नहीं है है ना ये तो आसन नहीं? नहीं, नहीं, नहीं तो आसन में लाने योग्य घर में है ना साधन है ये नियम तो ये पूर्व पक्ष आया सिद्धांति का इस दो या दो नहीं है क्यूँ दो है क्यूँकी क्यूँकी ज्ञान का साधन होने के कारण इनको ज्ञान कहा जाता है मतलब यहाँ पर प्रकाशित करने वाला है विषय करने वाला है ज्ञान नहीं कहा जाता है क्यों ज्ञान ज्ञान कहा जाता है तो ये औपचारिक योग करने वाले को ज्ञान कहते हैं वो मुख में है ना आप आखिरकार कहते हैं ए दोषाना यह दोष नहीं है ये इसमान करना क्योंकि क्योंकि अमानित ज्ञान का साधन होने से अमानित ज्ञान कहा जाता है इसी अबोचाम ऐसा हम दे चुके हैं ऐसा हम दे चुके हैं देखो ये तो यहीं ऊपर कहा था पंक्ति में इसी पृष्ठ पर नाम बोला ना यही पर क्या है ज्ञान का साधन है पेज पहले भी, भी दूसरी पैर अगर आपने अधूना तो त्ञान साधन गणम अमानित लक्षणम आया ना साधन गणम का साधन समुदाय उस ज्ञान का साधन समुदाय कौन अमानित हाँ और यही नीचे इसी तीन सौ सत्रह पर के नीचे अमान स्वादी गणम ज्ञान साधन ज्ञान शब्द वाक्य निर्धारित भगवान है ना नमानुस्वादी साधन समूह को ज्ञान का साधन होने से ज्ञान शब्द का वाक्य भगवान कहते हैं मिल जाएगा कई स्थानों पर कह दिया है तो बोले क्षमता की कोई बात ही नहीं है तो ज्ञान सहकारी कारण अच्छा ठीक है ज्ञान होने से ज्ञान सहकारी कारणत्वा और कहते ज्ञान का सहकारी कारण होने से ज्ञान का शाकाहारी कारण होने से, शाकाहारी कारण समझते है जैसे कि अंकुर किससे उत्पन्न होगा हम्म, और शाकाहारी कारण क्या चाहिए मिट्टी चाहिए नमी चाहिए पानी चाहिए हवा चाहिए है? पानी, पानी हवा क्या है शाकाहारी कारण है अब शाकाहारी कारण नहीं होगा तो वो बीज टंकुर हो पाएगा नहीं हो पाएगा और वो टंकु पट बनता है तो वहाँ पर टंकु वगैरह चूरी गेमा आदि सब क्या है शाकाहारी कारण है तो शाकारी कारण के बिना होता है क्या? अच्छा तो कहते हैं और ज्ञान का शाका कारण होने से ज्ञान का शाकाहारी कारण कौन अमानित और ज्ञान का शाकारी कारण होने से भी अमानित ज्ञान है आगे के लिए साधनों में रुचि हो ना तो काम बन जाएगा ठीक तो है साधनों में रुचि नहीं होती लोग साधन करते हैं तो ये पढ़ाई वेदांत की पढ़ाई वकीलों की पढ़ाई जितनी हो जाती है अब देख हाँ भजन ध्यान नहीं करें ईश्वर में अनुराग नही तत्व तवक्षा यद्वा अमृतम हस्यु ग्येयम यद प्रवक्षा ज्ञातवा अमृतम असुके अनाद ये है अनादिमत परम ब्रह्म अनादित परम ब्रह्म न सत्य तद न असद न सत्य तद व्येयम तत्व छी भगवान कहते हैं यद गेयम जो व्यय है उसको कहूंगा जो व्यय है उसको कहूंगा और उसका फल यद ज्ञातवा अमृतम उष्णे जिस तो जिस व्यय को जान करके मोक्ष प्राप्त होता है जिस व्यय को जान करके मोक्ष प्राप्त होता है ठीक है पहले यद गे जो यज्ञ है उसको कहूंगा तो किस व्यय को कहेंगे तो बताते हैं यद यज्ञा जिस व्यय को जान करके अमृतमी मोक्ष प्राप्त होता है, है? अब प्रतिक्रिया क्या व्यय को कहूंगा अब वे को कह रहे हैं की अनादिमत अनादिमत क्या है आदि से रही क्या है हाँ अनादि वाला या आदि से रहित पर ब्रह्म है पर ब्रह्म कैसा है आदि से रही, है। से रही होता है आरभ या उत्पत्ति उत्पत्ति के से जो जो उत्पन्न उत्पन्न होने वाले पदार्थ दिखाई देते हैं वो सब पर ब्रह्म है कि आदि से रही पर ब्रह्म है न सत्य और सद नीच में आया है न सत सदना असत की तद सद ना की वो सत्य नहीं है और सद पद सद को दोनों बार कि पर उत्तर से लेना पर ब्रह्म पर सच नहीं है और पर ब्रह्म को सत्य नहीं कहा जाता है और पर ब्रह्म को असत नहीं कहा जाता है लग गया परम ब्रह्म को सत्य नहीं कहा जाता है ब्रह्म को असत नहीं कहा जाता है और जैसे सत्य लेंगे व्यवहारिक सत्य घटागी असत से लेंगे सत्यणाजी तो व्यवहारिक सत है पर ब्रह्म असत सत्यणाजी भी नहीं है अच्छा बारमासिक सत है ही जब सत्य नहीं कहा जाता है तो ना व्यवहारिक सत्य नहीं कहा जाता है अच्छा सब अच्छा। के सत है वो भी नहीं कहा जाता ये उसको क्या सत्य नहीं कहा जाता है और असत्य नहीं कहा जाता है ऐसा तो तो समझेंगे और देखेंगे कि जो शुद्ध ब्रह्म है ये तो ऐसे समझ सकते हैं आगे आएगा तो बताऊंगा है वही बताऊँगा ऐसा भी समझा समझ सकते हैं कि ये सर सत्य क्या लेना है नाम रूप से विभाग वाला चलो फिर बाद में देखेंगे अब ये ज्ञान लेता सत्य नहीं है, है असत नहीं है मतलब व्यवहारिक नहीं है, है और असत नहीं है मतलब सजी भागी लक्षण खिलेंगे और जिस नेता वास्तवान कहेंगे वैसा वाह बोलेंगे आपको जीएम गर्द ज्ञातव्यम ज्ञातम योग्यम है अचो यस्त ये हो जाएगा तो व्ययम बन जाएगा तब्यत हो जाएगा तो ज्ञातव्यम बन जाएगा जीएम गर्द ज्ञातव्यम जो जानने योग्य है तत्वी उसको कहूंगा तो क्ष करते प्रकर्षण यथावत रक्ष्यामी मतलब प्रकर्षण कर, कर, तो कर अच्छी अच्छी से ठीक प्रकार से अच्छी रीति से अच्छी रीति से यथावत कहूंगा अच्छी तो रीति से यथावत कहूंगा मतलब जैसा है वैसा ही कहूंगा किम फलम एक पद है लिखना चाहिए एक पद है यह किम फलम ये बोगरी है अलग अलग पद नहीं है फल क्या है ये नहीं है किस फलवाना हुआ है क्या हुआ अलग अलग पद होते सत्य लिखा होता है ना किन फलम सत्य उसका क्या फल है सबसे नहीं है ना सब है ना तो किस फल वाला हुआ वा है कौन गे किस फल वाला फलम कर किम फलम कर दो फल वाला गेगा जे किस फल वाला है अर्थात गे का फल क्या है तो इस तरह से इस विषय को इस बात को प्रशंसा के द्वारा श्रोताओं इस विषय को प्रसंसा के द्वारा श्रोता को अभिमुख करने के लिए कहते हैं या इस विषय को प्रसन्नता के द्वारा श्रोता को अभिमुख करने के लिए कहते हैं श्रोता का ध्यान घर उधर हो श्रोता विव्रचित हो जाए तो वक्ता के अभिमुख न हो तो फिर क्या करना चाहिए जिस विषय को कहना है उसकी प्रसन्ता कर दो ध्यान लगाकर आपकी बात को सुन लेगा प्रसन्नता के द्वारा श्रोता को अभिमुख करने के लिए या श्रोता को क्या कहें एकाधिक्ष करने के लिए कहते हैं जिस विषय को कहना जिस विषय को कहना उसकी प्रसन्नता जिस विषय को कहना उसकी प्रसन्नता ठीक है प्रसन्नता किसकी जिस विषय को व्यय को कहना और व्यय का फल अच्छा और व्यय के ज्ञान का फल क्या है है न जिस को कहना विजय की जिसको कहना है उसी प्रसंका किस फल वाला गये है इस प्रकार किस फल वाला गये है इन विजय को प्रशंसा के द्वारा श्रोता को असमुख करने के लिए अथवा असावधान करने के लिए कहते हैं यद ज्ञाप लेना ये जिस विधाय को जानकर अनुकर जिस विय को जानकर के अनुतत्व को प्राप्त करता है मोक्ष को प्राप्त करता है अर्थात पूनम नहीं मरता है पुनः नहीं मरता नहीं मरता है इसका मतलब क्या हुआ मतलब पुनर्जन्म नहीं होता है जन्म होगा तभी तो मरेगा तो जन्म नहीं होता है ये मतलब अब देखेंगे कि पुनर्जन्म नहीं होता है मुक्त हो जाता ऐसा है ऐसा विक्रण है अनादिध अनादिंदी नहीं आदि आधी अस्त अस्थि आदि मत आदि इसका है इसलिए क्या कहेंगे आदि मत आदि मत क्या होंगे भटाजी पटाथ भटाजी पटाथ आदि होता है ना आदि न आधी अस्थि आदि मत तो भटाजी कैसे होंगे आदि मत आदि मत कर आदि आधी कैसे उत्पत्ति तो बता भटाजी कैसे होंगे बता भटाजी को क्या कहेंगे नहीं आदि कहेंगे की आदि मत कहेंगे आदि है न हो नहीं। आजी होता तो तो तो है वो तो ना आजी का रुपी तो आदि मत कौन हुए घटा दिए मतलब वो पर्सी वाले और ना आदि मत मत अनादि न आजिस्त अनाजिंग नमाश हुआ ना इस इसका से क्या हुआ कि आदि से रही क्या हुआ आदि से रही वो आदि वाले हुए और नए तस्पुर समाज कर लेंगे तो क्या उसका हो जाएगा आधी ऐसी किम तस्म आदि से रही क्या है तस्किम आदि ऐसी रही से क्या है मतलब अनादी मत किम तब ऐसी क्या लेना अनादी मत नही क्या है तो वहाँ पर क्या लिखा है परम ब्रह्म क्या है परम कर्त है निरक्षा हो जिससे श्रेष्ठ कुछ न हो परमकर्थ है मतलब निरक्षय ब्रम्य ये आदि से रहित है और यही व्यय प्रकृतम व्ययम इसी प्रकृतम मतलब व्ययम इस रूप में इसका सपन है व्ययम इस रूप में इसका यह वर्णन, वर्णन किया है तो ये गया है वर्णन किया गया है किसका परम ब्रह्म था तो व्यय हुआ पर अब इन्होने ध्यान देना किस प्रकार अनादिमत शब्द को समझाया जाए थी आदिमत यहाँ पर प्रत्यय किया हुआ मथु इस मथु प्रत्यय किया है मथु प्रत्यय करके बनेगा आदिमत और फिर ने तथु समाप्त करके क्या बनेगा अनादिमत यहाँ अन्य व्याख्याकार जैसा अर्थ करते हैं वैसा भाष्यकार करते हैं तो सुन लेना तो अन्य व्याख्याकार कहते हैं कि वो पद छेद करते हैं अनादि और मत परम को अनादि को पृथक करते हैं और मत परम को पृथक करते हैं मत मत परम का समास हो जाएगा अहम हाँ, पर मैं हाँ वह पर्व हूँ जिसके लिए उसे क्या कहेंगे मत परम नहीं मैं परम का अर्थ किया परम शक्ति मैं परम शक्ति हूँ जिसके लिए जैसे देखेंगे यही देखो थोड़ा नीचे अर्थ विशेषण क्या दर्शन बीला तो मत परम का एहसास करते हैं अहम परास मत परम बुलेगा अहम कर रहे वासदेव व्याख्या कि, कि मैं पराशक्ति हूँ जिसके लिए मैं पराशक्ति हूँ जिसकी उसे क्या कहेंगे मतपरम तो मैं पढ़ा सकती हूँ जिसकी मतलब क्या है कि की पराशक्ति मैं पढ़ा सकती हूँ जिसकी तो वो कैसा होगा पराशक्ति से युक्त होगा वो कैसा होगा हाँ तो मत परम का अर्थ क्या है कि मैं पढ़ा सकती हूँ जिसकी तो किसकी पढ़ा सकती हूँ भ्रम लिखाए ना तो अर्थ क्या हो जाएगा कि ब्रह्म कैसा हो जाएगा पराशक्ति ऐसी युक्त यदि ऐसा अर्थ करे तो भ्रम हो जाएगा पराशक्ति ऐसी युक्त विशेषण ऐसी युक्त हो जाएगा ना विशेषण हो जाएगा तो वे अनादि पद को पृथक करते हैं मत परम को पृथक करते हैं और भाष्यकार अनादि मत को तो एक पद मानेंगे परम को दूसरा पद मानेंगे ये अनादि को तो एक पद मानेंगे मत परम को दूसरा मानेंगे बात सुनिए आपकी भाष्यकार के अनुसार प्रथम पद क्या है यहाँ पर अनादिने दूसरा पद क्या है परम और दूसरे मतानुसारद परम माना एक पद मत परम दूसरा पद तो इसमें जो है ना ऐसा क्यूँ तो आप ऐसा समझेंगे तो अनादिता क्या किया है आदि से नहीं यही है ना नहीं। नहीं? जैसा आदि मत और तो फिर ना को नदी से रही कर ना? वो करोगरी से यही अर्थ निकल जाएगा अनादि में समाज देखो नदी यस से नदी ये तो गोबरी कर लीजिए नदी यश से तो क्या बन जाएगा अनादिंग अनादि का प्रत्यय नहीं करना पड़ा ना आदि के प्रकार समाप्त करेंगे बोगरी तो क्या हो जाएगा आदि से रही क्या हो जाएगा अनादि तो अनाजिगर्भ हो गया आज ही अब मत को इसके साथ जोड़ने की जरूरत है क्या तो बात भाजपा ने अनाजि मत गर्ख लिया था तो ये कहते अनाजिगर्भ हो गया बोगरी समाप्त करने के आदि से रही तो मत पर दूसरा होगा मत तो ये हमारी अनामत्मी पदम से इसको है कौन सी छिंदी उसे गोबरी गोबृणा अर्थे उठते गोबरी समाज के द्वारा अर्थ कहे जाने पर गोबरी समाज के द्वारा अर्थ कैसे कहा गया है न तो अत्र यहाँ पर गोबृणा अर्थ उ गोबरी समाज के द्वारा अर्थ कहे जाने पर मथु का अनर्थकम से अर्थ मथु प्रत्यय की अनर्थकता जब गोबरी के द्वारा अर्थ निकल गया तो मधु प्रत्यय सार्थक होगा यहाँ पर अनाजी के साथ मथु को जोड़ करके अनादिंग सार्थक होगा तो मधु प्रत्यय की अनर्थकता मथु प्रत्यय अनर्थक होगा तो मधु प्रत्यय की अनर्थकता इष्ट होगी की अनिष्ट होगी है होगी ना अनथकता तो किसी कोष्ट नहीं होती है जैसे बहुत समाज के द्वारा अर्थ कहे जाने पर मथु प्रत्यय की अनर्थकता अनिष्ट होती है मधु प्रत्यय की अनर्थकता या मधु प्रत्यय की अनर्थक्ता रूप अनिष्ट प्राप्त होता है मधु प्रत्यय की अनर्थक्ता रूप अनिष्ट प्राप्त होता है इसी का इसलिए इसी का क्या है इसलिए चेचित कर कुछ विद्वान अनाज मत करम इस प्रकार पदच्छेद करते हैं अनाज मत करम इस प्रकार पदच्छेद करते हैं तो गोविंद द्वारा अर्थ निकल जाए तो फिर क्या आए की मधु प्रत्यय द्वारा वो अर्थ नहीं निकालना चाहिए त्रिभुवन का समास बोलो बोलो हमारा नाम त्रिभुवन है ना त्रिभुवन ऐसा प्रया नाम सुनो जी बोला बोलो बोलो नाम इससे अलग कोई कुछ बोलना कैसा है क्या क्या कह रहे हैं तो तो भी नहीं है मतलब ध्यान देना जो समाहर और किसी को कुछ है इस, इस प्रेणा, प्रेणा, ना इससे भिन्न क्रिया नाम भूना नाम समारा जो बोला गया इससे भिन्न किसी को कुछ है ना तो अब ध्यान देना इस समाहर अर्थ में जो समास होते हैं ना है नीन होता है ध्यान ाम युवा होता है ना तो जो समाहर अर्थ में जिगु समाप्त होता है ना समाहर तो अर्थ में दिगू समाप्त होता है तो उसमें कौन सा नहीं होता है नपुंसक नहीं होता है ये बात तो अब यदि यहाँ पर क्रिया नाम भूनाराम समाहारा ऐसा समाप्त किया जाए तो भूनम बनेगा तो किसका वाचअ होगा तीनों के समूह का तीन दोनों का वाचअ होगा किसका वाचअप होगा तीनों का तीन तीनों का वाचप होगा अब सिर्फ फिर कैसे बनेगा तो सबसे पहले तोना नाम समाहरा इस प्रकार जुर्म समाप्त करके आपने सिर्फ होनम बनाया और फिर मोनम अस्ति अस्ति क्या अस्थि यहाँ पर मतवर अस्पत्य की क्या अर्पादिक जो अच्छी है ना अर्पादिक जो अच्छी मतवर अस्पत्य करेंगे इसके सबसे त्रिभुवन है ना त्रिभुवन से क्या प्रत्येक त्रिभुवनम अस्थि अस्प त्रीन भुवन है इसके क्या तीन भुवन है इसके तो इसकी त्रिभुवनम जब मतवर की अस्पत्य करेंगे ना तो क्या होगा त्रिभुवन स्किन अस् तो तो पर से, से रातियों लुक हो जाएगा तो क्या होगा जैसे नकार उत्तर आकार का लोक हो जाएगा और अच्छ का आ मिल जाएगा तो क्या बनेगा त्रिभुआन आप खुल हो जाएगा त्रिभुवना क्या बनेगा बोलें तो कैसे हुआ पहले आपने समाहर अर्थ में समाहर अर्थ में बु सम किया कर दिया तो अर्थ अच्छा हुआ ना अब इसका तो यहाँ पर क्या है कि की नहीं हुआ लेकिन ध्यान देना व्याकरण के दे नियमानुसार मतवर्धि प्रत्यय गंगा यहाँ पर निरर्थक है यहाँ पर क्या बोला मतुप मतुपे अन्य मथु प्रत्यय की अनर्थकता रूप अनिष्ट प्राप्त होता है मथु प्रत्यय की अनाशक्ता रूप कैसे गोब्री न गौरीहना अर्थ उत्तर गोबरी समाज के द्वारा अर्थ कहा तो गोबरी के द्वारा गोबरी समाज के द्वारा अर्थ निकल गया तो फिर क्या हुआ की मसुद प्रत्येक की अनाथकता हूँ और मसुद प्रत्येक की अनाथकता रूप अनिष्ट प्राप्त हो गया अनिष्ट हो जाएगा क्रियाणाम समारा इतना तो कहने नहीं चाहिए पर में समाज पूछा तो तो तो तो गया इसलिए भूगनम का नहीं पूछा गया अब तो गोबरी के द्वारा अर्थ निकलता है ना तो मतु प्रत्यय की व्यस्त हो तो तो गया ना वो बोगरी पर निकल जायेगा अब बनाकर मतुवर्य करने हो सकता है माँ भाषा ने कहा है कर्म आर्यात मतवर् करा है तेरी से जाता है, तो कर्म नारे से पहले दिया अच्छा जी तो बात है ईश्वर में तो कुछ लोग जो है ना कुछ व्याख्याकार यहाँ पर कैसा करते हैं हैं आ रही है नैसे अथवा अभी दि आदि व्यस्त ऐसा भी कर सकते हैं नस्ते अथवा आदि जैसे रही है ना नीमाना आदि की टीका बना लेना तो ये टीकाकार होगा ये आया ना समझ में चेचित वन की लग जाएगी अच्छा अर्ज देता हम क्या दर्शयती और वे दर्शयती क्रिया करता कौन है के ऊपर आया था और उन्हें कुछ लोग अर्थ विशेष दिखाते हैं अर्थ विशेष क्या दिखाएंगे फिर मतपरा का अहम पड़ा यश कदम क्या अहम पढ़ाश मत परम, अहम से क्या लेना है बात करा ऐसी कर लेना और ऐसे परा पराशक्ति मैं करा सकती हूँ जिसकी उसे क्या कहेंगे मत परम, तो किस पर, तो फिर ये ब्रह्म कैसा हो जाएगा पराशक्ति वाला है पराशक्ति जिसकी हूँ वो कैसा हो जाएगा पराशक्ति वाला पराशक्ति रूप विशेषण से विशिष्ट हो जाएगा पराशक्ति रूप विशेषण से विशिष्ट हो जाएगा और विशेषण से विशुष्ट हो जाएगा तो कुछ चीताकार क्या करते हैं अनादी को मत पदम को पसक कर के अब ये पूर्व पक्ष को भाष्यकार ने बताया भाष्यकार अपने मत को हैं भाष्यकार कहते हैं अच्छा भाषकार ध्यान देना टीकाकार ने ऐसा क्यों किया टीका कार कहता है की गोबरी के द्वारा निकल जाता है तो मत को से जोड़ने ऐसी होती है ना दिख देते हैं आदि यश ये यश यस वस्त किससे निकलना है गोबरी से और मत तो प्रत्यय क्यों किया आगे अस्त अस्थि अस्त अर्थ के लिए तो मत किया गया है तो गोबरी से अर्थ निकल जाता है तो फिर उधर मत पक्षी को जोड़ने ऐसी क्या कंसुष होगा कुंवृक्ति और फूल पक्षी ने जैसा अर्थ किया है उससे कुंडी होती है क्या तो भाष्यकार कहते हैं कि पूर्व पक्षी का कहना पूर्व पक्षी का कहना भाष्यकार कहते हैं यदि पूर्व पक्षी का अर्थ संभव होता यदि पूर्व पक्षी का अर्थ संभव होता ऐसा तीज़ा कि आम पराशक्ति ये बोला आम पराशक्ति इस प्रकार पूर्व पक्षी के द्वारा कहा गया अर्थ यदि संभव होता तो पुनरुप्ति दोष का निवारण के लिए वैसा किया जा सकता था दोष का निवारण करने के लिए वैसा कब किया जा सकता था यदि वो अर्थ सम्भव होता कौन सा ये अर्थ सम्भव होता तब तो कुल रुपि का निवारण करने के लिए कोई पक्षी की बात मान ली जाती लेकिन वो अर्थ नहीं है तो श्रुतियाँ जो है ना क्या कहती है शास्त्र जो है ना सभी विशेषणों का निषेध करके कर्म का प्रतिपालन करती थी सभी विशेषणों का निषेध करके ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं जैसे इसी गीता में क्या कहा विशेषण नहीं है जब उसमें कोई विशेषण ही नहीं है तो पराशक्ति रूप विशेषण हो सकता है, नहीं, है। नहीं। नहीं। तो भाषाकार कहते हैं पूर्ण पक्षी का संभव होता है तो पूर्व पक्षी रूप के लिए हम इसी बात को मान लेते लेकिन जब वह संभव नहीं है तो उसकी बात नहीं मानेंगे क्यूँकी निषेध के द्वारा जो है निषेध मुख्य उसका उत्पादन करते हैं सच नहीं है नहीं है तो सत्य वत कोई विशेषण नहीं है तो बड़ा भक्ति कोई विशेषण भी नहीं है इसलिए उसकी व्याख्या ठीक नहीं है ऐसा पंक्ति लगाएंगे सत्यम ये कहना सत्य है सत्यम यहाँ पे नहीं होता है अब तो पहले अत्र से ऐसी सिद्धांति ने ही उद्धृत किया है पूर्व पक्षी की बातों को बातों को किसने उत किया है सिद्धांति अब सिद्धांति अपना मत ऐसा सत्यम करते ठीक है एवं अपमुक्तम सर्था चेत चेत एवं अन्य से चेत एवं अर्थाति चेत एवं अर्था संभवती यदि यदि ऐसा अर्थ संभव होता यदि ऐसा अर्थ संभव होता तो जानते अपम रुपये सब तो का वायन हो जाता कैसे रोज का वारण जैसे पूर्व पक्षी लिखी है अनाजि को अलग मानकर मत कर अलग मानकर लगी शेर एवं वर्षा यदि ऐसा अर्थ संभव होता तो अब समाज तो फिर का तैयार हो जाता लगा तू अर्थाना संभवती अर्था से लेना एवं अर्था तू एवं मरखाना संभवतींतु ऐसा अर्थ संभव नहीं है किन्तु ऐसा अर्थ संभव ठीक है क्यूँ संभव नहीं है तो देखेंगे क्यों ऐसा बताया ना सबका कर निषेध करते हैं ना सभी विशेषण रही सुर्खियाँ प्रमुख को बताती है तो कह सकती वो विशेषण भी उसमें नहीं होगा क्यूँ तो एवं अर्थाण ऐसा संभव नहीं है क्यों तो लगाइए मैं अन्वे पढ़ता हूँ ना, ना, ना, ना सर करना असल उच्च मिला न सर न सर करना असल उच्च ऐसी सब विशेष एवा ब्रह्मा विज्ञापन लगा न सत करना सर्विशेषापरिष्वा क्यूँकी ब्रह्म को सत्य नहीं कहा जाता असत नहीं कहा जाता है क्यूँकी सत्य कहा जाता है और असत नहीं कहा जाता है इस प्रकार सभी विशेषणों के निषेध के द्वारा ही इस प्रकार सभी विशेषणों के निषेध के द्वारा ही ब्रह्म का बोध कराना इष्ट है ब्रह्म का बोध कराना हाँ विज्ञापर तुम इस विज्ञापन तुम स्त से इस प्रकार सभी विशेषणों के निषेध के द्वारा सभी विशेषणों के निषेध के द्वारा ही ब्रह्म का बोध कराना इस स्थित है तो उसमें कोई विशेषण रहेगा तो बड़ा शक्ति रूप विशेषण होगा तो वो वक्त संभव ही नहीं है इसके सुनुक्ति के परिहार के लिए होगा दोष माना जाए पुण्ती के परिहार के लिए वैसा किया जाएगा यदि वैसा संभव होता तो सुनुक्ति के परिहार के लिए वैसा मान लेते अनादि प्रसर्ग है मतपरंत प्रसर्ग है पर वैसा संभव नहीं है तो पुण्क्ति के परिहार के लिए वैसा किया जाएगा लेकिन ये प्रश्न तो बना रहेगा की फिर ये कुंडी का वारण कैसे होगा भाषा कैसे है की अनादि से काम तो चल जाता पर इस हैं स्लोक की पादपूर्ति के लिए मत इधर लगाना पड़ेगा मत इधर लगाना पड़ेगा पादपूर्ति के लिए लगाना पड़ेगा इसलिए हमने बोमरी नहीं किया इस तरह से कल दिया ठीक है पादपूर्ति अब देखेंगे विशिष्ट शक्तिमस्त प्रदर्शन और भाष्य प्रकार कहते हैं कि जो है न सब करना उसमें इस प्रकार विशेषणों का निषेध करते हैं इस प्रकार किया जाता है विशेषणों का निषेध तो फिर मत करम ऐसा पाठ मान करके उसको शक्ति विशिष्ट मान सकते हैं यानी मत के द्वारा पूर्ण पक्षी के अनुसार है उसको विशेषण से विशिष्ट माना जाए तो फिर न सत्म ना सब चुके इस प्रति से विरोध हो जाएगा तो उसके द्वारा निषेध किया जाता है अंतिम तो विशिष्ट शक्ति मत्व तो प्रदर्शन का विशेष प्रतिषेधा कहते हैं विशिष्ट शक्ति मत्व का कथन शब्द के द्वारा मत कर पूर्व पक्षी के अनुसार मत, मत कर इस प्रकार विशेषणों का निषेध करना यह विरुद्ध कथन होगा यह बात सुनने आ रही है पूर्व पक्षी के अनुसार मत करण शब्द के द्वारा विशिष्ट व्यक्ति मत्व को कहना क्या विशेष प्रति न सत इस सद के विश्लेषणों का निषेध करना इस इस तरह विरुद्ध गठन होगा तो विरुद्ध गठन तब नहीं होगा जब उसको विशेषण से मत परम का किया जाए को अलग रखा जाए ठीक है तस्मार्थ तो इसलिए इसलिए गोग्रीणा मत को समान सत्व इसलिए गौही के गौरी से मथु प्रत्यय का समान मत होने पर गौग्री से गोबरी से मथु प्रत्य समान गया ना जैसे आदि आदि आदि विद्यते विद्यते अक्ष मत न हो गया तुम कैसे किया इन्होंने आदि अकिति आदि मतलब कर दिया आप कहते हैं कि तो ये गोबरी समाज के समान अर्थ वाला कौन है मधुप्रत्य कहते हैं कैसा प्रत्यय जिस मथुप के बारे में हुआ है है। इसलिए बोगरी बोगरी समाज बोगरी समाज ऐसी मतु प्रत्यय समान अर्थ वाला होने पर भी इसलिए बोगरी समाज ऐसी मतु प्रत्यय समान अर्थ वाला होने पर भी यहाँ मथु प्रत्यय का प्रयोग स्लोक की पूर्ति के लिए किया गया है यहाँ पर मतु प्रत्यय का प्रयोग स्लोक के पादपूर्ति के लिए किया गया है श्लोक के लिए किया गया है अनुस्त में यहाँ पर प्रत्येक पाल में चार चार मात्राएं होनी चाहिए है ना बाल मूर्ति के लिए किया गया है ऐसा भाषा तो ठीक है तो अमृतत्व फल मया उचित फल मेरे द्वारा कहा जाता है कौन पहले तो गे को कौन है पर ब्रह्म है न देखो ऐसा लगाना तो एक नस अमृतत्व तो फलम है ना यहाँ पर ऐसा करना अमृतत्व फलम यश ऐसा बो भी करना अमृतत्व तो फल किसका है यहाँ पर ये का। है ना तो अमृतत्व तो फल वाला गे मेरे द्वारा कहा जाता है वो भी बनेंगे क्या अमृतत्व तो फल वाला गे गे मेरे द्वारा कहा जाता है इस प्रकार प्रशंसा के द्वारा श्रोता को अभिमुख करके कहते हैं अमृतत्व फल वाला गे मेरे द्वारा कहा जाता है इस प्रकार प्रसंसा के द्वारा श्रोता को अभिमुख करके श्रोता को सम्मुख करके कहते हैं न सर की वह गे सत कहा जाता है तद व्यय सत्य क्या नद व्यय सद न उच्चे वाह नहीं कहा जाता है और क्या है सट गया हुआ वे असट भी असटी भी नहीं पहुंच जाता है ओम पूर्ण मदह पूर्ण मैडम पूर्ण मधाया पूर्ण